योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सत्ताईस यदा वा ऋचमाते स्वरवुरेश ओस्वेतक्षरएतमृतम तत्प्रवेश देवा अमृता अभया अभवं चांदोग्योपनिषद जब उपासक ऋग्वेद को पढ़ता है ऊँचे स्वर से ओम बोलता है इसी प्रकार साम और इसी प्रकार यजु को यही ओम शब्द स्वर है यह अक्षर यह अमृत और अभय है जो उपासक ऐसा जानकर ओम की स्तुति करता है वह उस स्वर में प्रवेश करता है जो अक्षर अमृत और अभय है और जैसे देव उसमें प्रवेश होकर अमर हो गए वैसे ही अमर हो जाता है ओम इति ब्रह्म ओम इतिदम सर्वम स्मवा ओम तदनुकृति स्म वा अप्यो श्राविए श्रावयती ओमति साम गाया शस्त्रणी श्रंसती ओमध्यु प्रतिगर प्रतिगृाती ओमति ब्रह्म प्रसौति होंत्रातिमति ब्राह्मण प्रवक्षन्ना ब्रह्मोपापना प्राप्नवा ब्रह्म वो पापनोती ओम यह ब्रह्म है ओम यह सब कुछ है ओम यह आज्ञा मानना है ओम अंगीकार का वाचक है ओम कहने पर ऋत्विज मंत्र सुनाते हैं ओम सोम कहकर शास्त्रों ऋग्वेद की प्रार्थना मंत्र विशेष को पढ़ते हैं ओम कहकर सोम यज्ञ में अध्वर्यो यजुर्वेदी प्रतिगर प्रोत्साहक मंत्र विशेष पढ़ता है ओम कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है ओम कहकर अग्निहोत्र की अनुज्ञा देता है वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम उच्चारण करता हुआ कहता है मैं ब्रह्म वेद को प्राप्त हूँ और इस प्रकार वह ब्रह्म को अवश्य पा लेता है ओम इतक्षरदम सर्व तस्ोपव्याख्यानम भूत भविष्य सर्वोकार यच्चान्यतकातीत तदप्योकार यह सब कुछ ओम अक्षर है यह जो कुछ भूत वर्तमान और भविष्य है सब उसकी व्याख्या है और जो कुछ तीनों कालों से ऊपर है वह भी ओंकार ही है सोय आत्माध्यक्षकारोधि पादा मात्रा, मात्रास्त पादा अकार उकारो मकार वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से मात्राओं वाला ओंकार है पाद ही मात्रा है मात्रा ही पाद है वे मात्राएं अकार उकार और मकार है अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोप शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मव संविस्त्यात्मनात्म य एवं वेद स एवं वेद चौथा पाद मात्रा रहित है उसमें कोई व्यवहार नहीं है ना कोई प्रपंच है वह शिव और अद्वैत है इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है जो उसे इस प्रकार जानता है वह आत्मा से आत्मा में प्रवेश कर जाता है ओम इत्येकाक्षर ब्रह्मा व्याहरण माम अनुस्मरण प्रयाति तद्ये हम सयाति परमा गतिम जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थस्वरूप परमात्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है ओंकार को सारे मंत्रों का सेतु बतलाया गया है तथा तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंत्र को ओम के साथ उच्चारण किया जाता है यथा मंत्राणाम प्रणव सेतु हो मांगल्यम पावनम धर्मम सर्व ओंकार परमं ब्रह्मक